तो वाक्यभाष्य है ये युक्ति प्रधान है और पदभाष्य स्ति प्रधान है ध्यान देखा वो आगम प्रधान है स्मृति वाक्य को तो एक एक पद को लेकर के आपको करते चलना है वहां और यहाँ तर्क प्रधान है वाक्यभाष्य ब्रह्म तो सूत्र में यहाँ या, या उपनिषद की कोई मंदिरों की चर्चा नहीं हो पाई जिससे भाष्यकार यही पर युक्ति भी यही लगा रहे ऐसी शुरू में आप एक टीका में पढ़ा बाकी प्रारंभ में तो बाक भाषा में शुरू में कहा रथ आदि में जो प्रवृत्ति ऐसा देखी है गई प्रवृत्ति चेतन में आश्रित होने पर प्रवृत्ति देखी गई है गाड़ी आदि में प्रवृत्ति देखा क्रिया गाड़ी में होती है चलना गाड़ी में है तो किंतु जब तक तो वहां ड्राइवर नहीं होगा तब तक चलेगी नहीं वैसे मन आदि भी अचेतन है अचेतन में यहां प्रवृत्ति देखी जा रही है इससे कोई न कोई एक चेतन ही सिद्ध है चेतन में आश्रित हुए बिना अचेतन की प्रवृत्ति हो नहीं किंतु उस चेतन को उन्हें विशेष चेतन की जहां उसके विशेष रूप से जानने की इच्छा है वो बहुत है इसलिए प्रश्न हो रहा है कि चेतन करके सामान्य इतना सभी जानते हैं जब गाड़ी आदि चलते देखा जब तक ड्राइवर में आश्रित न हो तब तक गाड़ी नहीं चल सकती अचेतन की प्रवृत्ति चेतन में आश्रित होकर होती तो है तो माना भी अचेतन है इनमें प्रवृत्ति हो रही है मैंने यह अनुमान दे रहेगा शिकार दृष्टांत दिया रथादि प्रवृत्तिवत्त दृष्टांत है मनादीना प्रवृत्ति चेतनावत अधिष्टता अधिश्टता अधिष्ठता मनादीना प्रवृत्ति अचेतनते सती प्रवृत्तिवत्त मनादि अचेतन होते हुए प्रवृतिशाली है अपने विषय में प्रवृत्त हो रही है मानो सक्ष सब अपने विषयों में काम कर रहे हैं मन का काम है सोचना संकल्प विकल्प करना का काम देखना रूपाधि का ज्ञान प्राप्त करवाना या अपने विषय में जा रहे हैं तो इनकी प्रवृत्ति कोई न कोई चेतन में आश्रद्ध है इतना तो अनुमान से सिद्ध हो जाता है तो बाकी वो जो चेतन विशेष का निश्चय करने के लिए पूछा जा रहा है संसार से विरक्त प्रवृत्ति पूछता है ये निश्चित इत्यादि से पूछता है यह जहाँ अर्थ निकाला जाता है कहा था तो मन आदि जो है अचेतन होने से प्रवृत्ति रहनी पड़ी है राष्ट्रीय बोला था कि वो जो अचेतन में प्रवृत्ति है ये एक ज्ञापक बनता है हेतु बन जाता है इसके लिए चेतना प्रतुण तो अधिष्ठापुर रह सकती है चेतनावान को एक चेतन अधिष्ठाता हो तभी इनकी प्रवृत्ति हो सकती है ऐसे यहाँ पर यह अनुमान से सिद्ध कर दिया किंतु टीका निर्णय का मनादिना एवं चैतन्यवाद अचैत्य प्रवृत्वा असिद्धो हेतु स्वरूपा से तो दोष लगाना चाहता है पूर्वादि मन आदि स्वयं चेतन है तो चेतन में आश्रित होकर के इनमें प्रवृत्ति नहीं स्वतः प्रवृत्ति हो सकती है स्वतः चेतन है ये ऐसी शंका उठा करके असिधो हेतु टीका ने बोला था इस नाशन करनीय सिद्धांत का ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए हेत्वाभास तो में सही है क्यों मन आदि क्या है कारण है कारण जो होता है कर्ता के अधीन चलता है चेतन के अधीन होता है लिखना है आप चाहेंगे तो कलम लिखे नहीं तो नहीं लिखेगी लिखने के लिए कलम कारण है घास काटना हो तो दरा भी कर्ण है कोई जैसा चाहे वो ढाशेष दे लकड़ी फाटना हो तो पुलाड़ी कारण बन जाता है इत्यादि हर वस्तु के करण होते हैं क्योंकि व्याकरण ने सूत्र दिया साठ रतम करण क्रिया के सिद्धि में तत्त क्रिया भिन्न भिन्न क्रिया है उस क्रिया के सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक वस्तु होगा उसको कारण संदि कारण कहते हैं उसको देखने का काम हो आप देखना चाहते हैं तो आपके मुस्थिति में अति उपकार करने वाला कार्य कौन है वहां चक्षु कारण है सुनना चाहते हैं तो श्रोत्र करण है आपके लिए आप होते हैं करता सुनने वाले किंतु तो वह वा है करण ये उपकरण होते हैं एक टीका एक भाषण का कारण ही मन आदि नियमित प्रवर्तन थे ये जो कारण आदि हैं, मन आदि कारण हैं। माने ये स्वयं चेतन नहीं है चेतन के लिए उपकरण है साधन है चेतन जैसा चाहे वैसे लगाए कारण। आप गलत मार्ग में लगाना चाहें आप स्वतंत्र हैं अच्छे मार्ग में लगाना चाहें आप स्वतंत्र हैं आपके अधीन है ये जैसा लगाए वैसे लगाए कर्ण आदि ही मनादि ने निर्मेरा प्रवर्तन ले करा कर्ण जो मन आदि खाली मन ही नहीं लगा मन है सबसे सारे कर्मेन्द्रिया सारे ज्ञानियाँ प्राण आदि जो नियम पूर्वक उनकी प्रवृत्ति अपने अंदर विषय में प्रवृत्ति हो रही है तो इससे एक सामान्य चेतन कोई न कोई चेतन में आश्रित इतना आमान से होता है ये कहा तन नाशक्ति चेतनावती अधिष्ठात उपब्ध है चेतनावान जो चेतन व्यक्ति अधिष्ठाता इनका आश्रय जिसके सामने दिन इन्होंने क्रिया कर लिया उसके न होने पर ये क्रिया हो नहीं पाएगी किसने मनाया मनाया जो सोचने आदि क्रिया हो गई है विषय सिद्ध नहीं हो सकता तो सामान्य चेतन का तो ज्ञान हो जाता है ये सम्मान के द्वारा तब विशेष वो जो चेतन विशेष की जिज्ञासा है यहाँ पौनि वो चेतन क्योंकि आत्मा को लेकर बहुत झगड़ा है पारी प्रतिवादी नया दुनिया भर के झगड़ा है तो अस्थि बोलता है कोई तो नाश्ति बोलता है ना आप बात में कुछ नहीं कहता है आस्तिक जन होता है भूलता है नास्तिक जन नहीं मानता है जो तो मानने वाले हैं वहां भी परिमाण में झगड़ा है कोई बिहु मानता है कोई अणु मानता है कोई मध्यम परिमाण मानता है आत्मा का बहुत झगड़ा है बहुत सारी झगड़ा है और आत्मा को जो मान के चल रहा है वो भी कोई करता भोगता मान रहा है केवल भोक्ता मानता है कोई कोई अकर्ता भोक्ता मान रहा है बहुत सारे झगड़ा वो कैसा है शिंग वाला है पूछ वाला है कैसा है ताला है गोरा है कैसा है बहुत सारे सोचने की बात है तो सामान्य चेतन तो सिद्ध हो जाता है मन आदि की प्रवृत्ति को देखते थे जड़ में प्रवृत्ति, चेतन में आशीर्वेदना होने सकती मन आदि जड़ को तो इनमें प्रवृत्ति हो रही थी चेतन है कोई ना कोई चेतन है और तद विशेष्टी के राशन उस चेतन विशेष की जो आंड उसको ज्ञान नहीं हो रहा सामान्य चेतन का ज्ञान हो जाता अनुमान से क्योंकि विशेष कौन है वो चेतन है कौन विशेष सबसे अज्ञात है इसलिए प्रश्न होता है सामान्य ज्ञात हो और विशेष अज्ञात हो उसी के बारे में प्रश्न होता है बिल्कुल अज्ञान पदार्थ में प्रश्न करेगी सबका जानता ही नहीं और बिल्कुल ज्ञान पदार्थों को प्रश्न करेगा नहीं जानता है सामान्य ज्ञात हो विशेष अज्ञात हो इसी में प्रश्न उठता है यहाँ भी वो सही है सामान्य चेतन का ज्ञान है अनुमान के ये मन आदि इंद्रिया आदि की प्रवृत्ति को देखते हुए ज्ञापन है सामान्य है कोई चेतन है किन्तु वो चेतन कैसा है कैसा परिमाण वाला है क्या स्वरूप है उसका काला दौरा कैसा है दोहा वाला, दो पैर वाला है चार पैर वाला है कैसा है ये ये जानना है इसके लिए प्रश्न होता है कहा तर विशेष अनिल चेतन विशेष ज्ञान नहीं है ये भाष्य में कहा इसलिए चेतना सामान्य से अधिक चेतनावक सामान्य चेतना वाला जो चेतन तत्व तो तो सामान्य ज्ञान हो गया किसके द्वारा अनुमान के द्वारा हो गया है। इंद्रियों की प्रवृत्ति को देखते हुए कोई भी कोई चेतन आश्रित है तभी यह प्रवृत्ति हो रहेगी इनकी ज्ञान हो गया तो अधिकतर सामान्य ज्ञान सा। होने पर विशेष आता प्रश्न को करते विशेष के लिए विशेष जानना है उसको किस रूप का है कैसा स्वरूप है उस चेतन का उसके लिए प्रश्न हो, हो सकता है प्रश्न हो सकता है ठीक है के नेशितम इत्यादि कहा था। के शिकम मानी के किसके इच्छा से यह आता है कस इच्छा मात्र हो जाता है कर दिया इच्छा मात्र से इच्छा भी नहीं है वास्तव में चेतन में इच्छा भी नहीं बताएंगे इच्छा तो मन का धर्म है चेतन का नहीं है सान्निध्य मात्र से आप निकालेंगे किसके सानिध्य मात्र से ये मन आदि की प्रवृत्ति हो रही है यह है केवल से के इच्छा मात्री गश्विषा ये ये मन जो है अपने विश्व में जाता है किसके इच्छा से मैं किसके सामने के मार्ग से ऐसा है नियमित व्यापारिये जाता है कैसा नियम पूर्वक व्यापार चल रहा है इसका नियमत तो जो संकल्प करना विकल्प करना व्यापार है समीचीनत्व और असमीचीन रूप से संकल्प करना इसका व्यापार नियंत्रित चल रहा है तो किसके द्वारा प्रेरित होकर काम कर रहा है कौन है वो तेरा प्रेरक सोचना है मनो सर्वदा कह मनोदय आने की मन मनो अपबोधन धातु से मन बनता है मानव तय अन जिसके द्वारा व्यक्ति मनन करता है उसको मन कहा जाता है मन मनन करने के साधन को मन बोला जाता है कि कर्ण का के दृष्ट्य लगाया हुआ है मनोदय अनेना यदि विज्ञानम यदि विज्ञान निमित्तम अंतकरम मना ज्ञान का निमित्त जो अंतकरण है ना उसी को मन सत से बोला जाता है प्रेषित है आगे के रेशितम पथ की प्रेषितम प्रेषित क्या है ये केवल एक सादृश्य दिखाने के लिए उपमा के लिए है वास्तव में प्रेरित नहीं उपमात्म ऐसा होगा टिप्पणी देखिए एक दो तो। एक तो सामान्य ज्ञाप होने पर विशेष आते इत्यादि संग्रह शेषण जाकर पूर्व कहा था विशेष के लिए यह प्रश्न होता है कहा था उसका कहा तब विशेष से इत्यादि कहा प्रेषिताओं उदाहरण ने प्रेरित भित्यादिवत इत्यादि जैसे सेवक आदि प्रेरित होकर के काम करते हैं उसी प्रकार ये मन का प्रेरक कौन है ये सोचना है ये कहा अच्छा चीजा देखिए क्योंकि मन आदि कारण है ये किसके लिए सिद्ध करना चाहते हैं पूर्व आदमी कहा था हम स्वयं चेतन है अपने आप व्यापार करेगा उसके दूसरे चेतन में आश्रित होने की क्या आवश्यकता है तो कहा मैं मन आदि कारण नहीं कहा कारण किसी कर्ता में आश्रित हुए बिना काम नहीं कर सकते लेखन ही है या पड़ी हुई है हम इसको घुमाएंगे तो लिखे तो नहीं लिखे किसी न किसी क्षेत्र आश्रित होकर ही जल प्रदा काम कर सकते हैं तो जल कैसे है जिनाते हैं मना इस देते हैं टीका अन्यत्र बना अभुगम ना दर्शन ऐसा बोलता है सामने व्यक्ति बैठा हुआ था सुन रहा था तो बाद में दूसरे व्यक्ति से पूछता है क्या बोल रहे थे ये करके तो उसने कहा तुम तो बैठे थे ना तब तो वो बोलता है अन्यत्र बना अभुगम मैं अन्यत्र होने वाला था बैठा यहां था सोच और था मेरा प्रश्न अन्नत्र बना अभुगम ना सोश मैंने नहीं मन अन्यत्र होने के कारण नहीं पाया मैंने सुनने का साधन मेरा गायब हो गया मैं यहां बैठा हुआ था किंतु तो सुनने का साधन अन्यत्र था कई लोग ऐसे होते यहां बैठे हैं चिंता कुछ और कर रहे हैं कोई बाढ़ का कोई पता ही न लगेगा क्या चल रहा है और जाकर कोई पूछे क्या पसंद कर पता नहीं अच्छा लग रहा था बस इतने दो घंटे कोई तो पता नहीं अरे यही है मन अन्यत्र हो जाता है जब ऐसी होती है करण को अरे मेरे सुनने का जो साधन था अन्यत्र चला गया था इसलिए नाश रवसम मैं नहीं पाया ऐसा श्री है अन्यत्र ना अनुगम नाश रवसम इत्यादि रोटानुभा ऐसे लोग का अनुभव है लोग बोलते, है बोलते हैं ऐसा सारे जन ऐसा बोलते हैं वहां ऐसे मन आदिगम करण तो सिद्धम यही है मन आदि जो है है यह सिद्ध हो जाता है कारण कोचित है ये स्वयं चेतन नहीं हो सकते हैं चेतन के क्रिया सिद्धि के लिए उपकारक होते हैं इसलिए है? साधक करणत्म तथा प्रदीप व अचेतना चेतन नहीं करता जो कारण होता है उपकरण होता है वह अचेतन होता है जैसे दीपक दृष्टान दीपक अचेतन पदार्थ है किन्तु रात्रि में आपको तो चलना हो तो उसके लिए उपकारक कौन है दीपक के बिना चल नहीं पाएंगे प्रकाश के बिना चल नहीं पाएंगे गमन आपको करना है इस गांव से वो गांव जाना है रात्रि में तो उसका उपकार वकरण कौन बनेगा प्रदीप कर्ण में है प्रदीप ठीक इस प्रकार के मन आदि भी करण है दृष्टांत दिया प्रदीप जैसे दीपक होता है रात्रि में आपको कोई काम करना हो तो दीपक के बिना प्रकाश के काम नहीं कर पाएंगे वो उपकरण होता आपके लिए ठीक इस प्रकार मान आदि भी कर रहा है अच्छा अरे इच्छा मात्रे वाला ऐसा कहा कश्य इच्छा मात्र के ने सिदम का अर्था कर दिया था वास्तविक कश्य इच्छा मात्रे इच्छा मात्रे माने इच्छा आत्मा में संभव नहीं टीका बोलते हैं क्या करना इसका अर्थ है तो टीका ने कहा प्रयत्न लाल प्रयत्न कोई नहीं क्योंकि दूसरे को जो प्रेरणा देने के साधन तीन होते हैं इच्छा से भी प्रेरित होता है व्यक्ति बड़े आदमी की इच्छा हो गई उसको पता लग जाता है सामने वाले भविष्य से भी प्रेरित होकर काम करता है कोई बाणी से प्रेरित होता है कोई शारीरिक क्रिया से प्रेरित होता है बड़े आदमी कार्य करने लग जाए छोटे भी काम करते हैं प्रेरक तीन प्रकार के दिखाई पड़ते हैं किन्तु यहाँ नहीं प्रयत्न दिखाई कहा प्रयत्न प्रयत्न लक्ष्य न तो इच्छा का अस्तित्व इच्छा के अस्तित्व यहां दिखाना नहीं है के लिए स्तंभ कर किसकी इच्छा से ऐसा इच्छा देखा है जो आत्मा निर्विकार है चेतन निर्विकार है उसमें इच्छा रूपी विकृति कहां से आएगी नहीं सकता ये तो कोई प्रयत्न के बिना सान्निध्य मात्र से प्रवृत्ति किसके सान्निध्य से हो रही है ये ये जानना है यार इच्छा भी संभव है निर्विकार आत्मा में इच्छा कहां से होगी ये बता रहे थे कहा प्रयत्न विभाव लक्ष्य दे पांच नंबर प्रयत्न के अभाव ने सान्निध्य मात्र विद्या सान्त्य मात्र से किसकी सात्र से इंद्रिया काम कर रही है यह प्रश्न है क्योंकि न तो इच्छा अस्तित्व मुक्ति का बोला इच्छा के अस्तित्व होना संभव नहीं क्यों आत्मा है निर्विकार था था वो निर्विकार स्वरूप आत्मा है विवक्षित आत्मा को निर्विकार रूप से विपक्ष है जानना है ये जानना चाहता है वो इसके लिए कहा प्रेक्षितम इवि इव शर्द्याण कि व्याख्यान क्या भाषाकार के ऊपर प्रश्न उठता है कि आपने प्रेषितम का है प्रेषितम युव क्यों लगाया प्रेरित हुआ जैसा वास्तव में प्रेरित प्रेरणा नहीं युवा लगाने से वास्तव में प्रेरणा नहीं प्रेरित हुआ जैसा ऐसा अर्थ क्यों निकाला गया ये प्रश्न उठा युवा का मुख्य अर्थ क्यों ले लिया गया मैंने प्रेरित हुआ ही है क्यों ले लिया युवक क्यों लगाया ये कहते हैं प्रेषितम यब्दाह अध्यार वाषिकार ने युव शब्द का अध्याहार कर दिया मंत्र में नहीं है युव शब्द तो केवल ये व्याख्या करती है और ऐसा व्याख्या की क्योंकि वास्तव में जो प्रेरणा से ही काम करते हैं ऐसा क्यों नहीं दिया जाए ये जाता है यथा पूर्व बोल रहा है राज्य इच्छा मात्रा काची प्रवृत्ति किसी सेवक की प्रवृत्ति राजा की इच्छा मात्र से दृश्य सोच रहे हैं तुरंत तो वो काम करने लग जाता है उत्तम सेवक को माना जाता है बड़े लोगों की इच्छा से काम कर सके वो उत्तम सेवक है मध्यम सेवक वो है जो बोलने पर करें और अधम वो है बोलने पर भी ना करें स्वयं वो करे तब करें इतार करे की सुरक्षा देखने लग जाएगा आप करो तो हम करेंगे ऐसा करना लगा वो है अधम सेवा ऐसा होता है तो ये यहां भी तीन प्रकार के प्रेरक होते हैं ये पूर्वाधि दिखा रहा है तीन में से कोई एक क्यों नहीं माना जाए आत्मा को यथा राज्य इच्छा मात्र राजा की इच्छा मांग से थित वृत् प्रवृत्ति किसी सेवक की प्रवृत्ति राजा की जैसी इच्छा हो गई वैसे जानता है प्रवृत्ति हो जाती है और काचित बागारी व्यापार है और किसी वृत्त की प्रवृत्ति वाणी के व्यापार से और आदि से क्या देना आगे क्रिया के व्यापार इत्यादि से देखा पड़ते तरबत की अब यहां भी ऐसा क्यों नहीं माना जाए आत्मा कि इच्छा से ये प्रेरित होकर के काम करते हैं अथवा आत्मा बोलता है इसको काम करो करके तब करते हैं अथवा आत्मा स्वयं क्रियाशील हो जाता है तब ये क्रियाशील होते हैं क्यों नहीं माना जाए ये प्रश्न है ऐसे समझा करके आंद्र नित प्रेषित शब्द अर्थों की संभवता यहाँ पर लग आत्मा को लेकर के चेतन को लेकर ईषित प्रेषित शब्द का अर्थ लेना संभव नहीं है क्यों वहाँ विक्राय होना ही नहीं है प्रेरक बन ही नहीं सकता वो इच्छा वही दे सकती वहां यह तो केवल सान्निध्य आपने बोलने के लिए है किसके सानिध्य से ये काम करते हैं या मुख्य अर्थ है, है। इसका और प्रेषित का यहां आ नहीं सकता धट नहीं सकता निर्विकार है या होता यही भाषण में कहते हैं आगे आदि विषय सही आप मां देखो जैसे गुरु शिष्य को प्रेरणा देता है मानी से प्रेरणा देता है क्रिया से प्रेरणा देता है ऐसा करता है किन्तु किस तरह से आत्मा इंद्रियों को प्रेरणा नहीं दे सकता विषयों के लिए किसके लिए विषय विषय में भेजने के लिए विषय व्यस्त चतुर्थी है विषयों के लिए मन आदि को प्रेरणा आत्मा नहीं दे सकता बेकरी के लिए है जैसे गुरु दे सकते हैं उसी प्रकार आत्मा नहीं दे सकता क्यों नहीं दे सकता विविप्त नित्य चर्चित स्वरूप वो विविप्त है सबसे असंख्य है असंघ निर्ल है और नित्य चेतन स्वरूप है ये दो हेतु दे रहे हैं विविधत्व विविध तत्व अथवा नृत्य चित्त स्वरूपत्व विविधता है आत्मा विविधता माने क्या है चार की टिप्पणी ने बताया असर्वतोअसंगी कहीं से भी संग नहीं करता असंगो नहीं सचते आत्मा के लिए कहा जो असंग है वो तो कहीं भी उसके संबंध नहीं हो सकता जो प्रेरक बनेगा वहां कोई ना कोई संबंध होगा किंतु यहां संबंध असंभव है कहा इदम तो शिष्यांवर न प्रसदी ये जो विविपत शब्द और भाषण एक तो विविक्त शब्द है और एक नित्य चित्त स्वरूप तैयार है दो शब्द है दो हेतु दिया है तो ये जो विविध शब्द जो दिया इसलिए इदम से शिष्यांव न प्रषदी जैसे शिष्यों को गुरु प्रेरणा देता है अपने इच्छा से या बाणी से क्रिया से ऐसा होने सकता कहने के लिए ये कहा विविध शब्द दिया आत्मा विविक्त है असंग है और जो है, दूसरा जो नित्यचित्त स्वरूप का अर्थ करते हैं दूसरा हेतु है दित्य चित्त स्वरूप कम प्रवृत्तों निमित्त मात्र हेतु यह अर्थ करना है तो नित्य स्वरूप तो कहा वो प्रवृत्ति मात्र में निमित्त है आपना कौन कैसा निमित्त सान्निध्य मात्र से निमित्त जैसे चुंबक निमित्त है किसके लिए लोहे में लोहे को क्रियाशील करने के लिए किंतु कोई इच्छा है क्या चुंबक की इच्छा को चुंबक बोलता है कौन क्रियाशील होता है कुछ नहीं होता स्वयं गोहे में क्रिया पैदा हो जाती है उससे सामिध्य से ये दो को अलग अलग हेतु समझना कहा ये जो विविध शब्द का अर्थ समझना शिष्य के आदि के समान गुरु जैसे प्रेर देता ऐसी दे सकता इसमें हेतु है विविध शब्द और वित्त चित्त तो हेतु किसके लिए है कहते हैं कि प्रवृत्ति में, मात्रत है में निमित्त मात्रत्व हेतु ये इंद्रियों की प्रवृत्ति में केवल निमित्त बनता है साम्निध्य यह समझना दोनों को हेतु तो समझना यह विवेक है या आप दोनों दो हेतु को अलग अलग समझना चाहिए ऐसा कहा कहा नहीं शिष्य शिष्यानिबल मन आदि ने विषय पर प्रेशाई आत्मा तीन नंबर टिप्पणी हो गई थी क्या वो तो, तो हो गया और शिष्यानिबल गुरु इस विषय से हो गए तो ये कहा जैसे मन आदि को जैसे गुरु शिष्यों को प्रेरणा देते हैं इच्छा से वाणी से अथवा शारीरिक रूप से उस प्रकार नहीं दे सकता है प्रेरणा नहीं दे सकता आत्मा की समय में जाने के लिए क्यों आत्मा विविध स्वरूप है और दूसरा निरपेक्षित स्वरूप है ये दो एक भी है तैयार तो निमित्त मात्र को प्रवृत्तौ तो वित्त चिकित्सा निष्ठा निमित्त मात्र भगवती होगा निमित्त मात्र बनता है कैसे कहते हैं प्रवृत्ति में निमित्त मात्र इंद्रियादी के प्रवृत्ति में निमित्त बन जाता है कैसे नृत्य चिकित्सा है जैसे नित्य चिकित्सा का अधिष्ठाता होता है उस प्रकार नित्य चिकित्सा जानते हैं नित्य चिकित्सा एक है अभी ट्रिप्पणी शक्ति का आपको पता लग जाएगा सबके लिए वो एक व्याधि ऐसी व्याधि है जन्म से लेकर मरण तक की व्याधि है बिना डॉक्टर के पास वह ही करना पड़ता है धर्म ही होता है दवाई किसकी होती है ऐसे प्यारी है पुणित चिकित्सा उसको बोलेंगे चल है सक्रिय सेवा अनित्य अनित जो सक्रिय होगा तो इच्छा भी एक क्रिया है इच्छा आ जाए या वाणी से प्रेरणा करे चाहे शरीर से प्रेरणा दे वो क्या होगा अनित्य होगा सक्रिय से सर्वस्व अनितया जो सक्रिय क्रियाशील होता है वो सबके सब, सब होता है तो अनित्य होता है इसलिए आत्मा तो अनित्य नहीं नित्य है और सक्रिय वहां संभव नहीं इच्छा आदि आत्मा ने संबंधित नहीं ये कहा सक्रिय सर्वस्व अनितया का आधारित तत्व ये निश्चय हुआ है विवेक वैराग्य हो चुका है उसको विवेक पहले से ही है ये जो तेरह पड़ने से पहले साधारण उस साध के पास है विवेक है जो भी सक्रिय पदार्थ होगा क्रिया सहित रहने वाले को सक्रिय बोलते हैं क्रिया सह तो सक्रिय जैसे सपुत्र सा सत है तो सपुत्र वैसे सक्रिय जो सक्रिय होगा अनित्य होगा इतना निर्धारित है निश्चय निश्चित है इसलिए निष्क्रिय वस्तुओं की प्रतिष्ठता निष्क्रिय वस्तु को पूछने की इच्छा करने वाला व्यक्ति है जिसको जो निष्क्रिय आत्मा है उसके बारे में पूछना चाह रहा है के लिए शम पद्धति तब तो न अर्थभ संभव नहीं है अर्थविशेष लेना संभव नहीं है इच्छा से वाणी से क्रिया से ऐसा अर्थ विशेष भेद मान विशेष अर्थ विशेष लेना संभव नहीं है इसलिए सान्निध्य मात्र लेना होगा या छह नंबर टिप्पणी छह नंबर कहा अर्थभेद क्या है इच्छा प्रेषणाली रूपो अर्थविशेष ये लेना संभव नहीं है इच्छा किसकी इच्छा से आत्मा में इच्छा अर्थ लेना संभव नहीं बात वाणी से प्रेरणा देना संभव नहीं और शारीरिक क्रिया से भी संभव नहीं है क्यों सक्रिय वस्तु तो बस्तु होता यह निष्क्रिय है इस इसलिए केवल के मात्र के से लेना है तो जैसे गुरु जी कहा था भाषण का शिष्यों को प्रेरणा देते हैं इच्छा से अथवाणी से अथवा शारीरिक क्रिया के द्वारा देते हैं उस प्रकार विषयों के लिए इंद्रियों को प्रेरणा नहीं देता प्रेरणा दे ही अगर प्रेरणा देने लग जाए तो सक्रिय हो जाएगा शिव सक्रिय होगा अनिश्य आत्मा नित्य ना चाहिए पर आत्मा को अनित्य कोई भी नहीं मानता एक चार बात को छोड़ता कोई भी बात ही हो गई कोई जितने भी बात चल रहे हैं एक चार बात को छोड़ के सपने आत्मा को क्या मान नित्य माना है अनित्य कोई नहीं मानता चार बात है अनित्य मानता है हाई भी बोलता है बहुत है अच्छा तो ठीक हमें कहते हैं विषय ग्रहण नित्य चिकित्सायाम अधिष्ठापुष्ट हो रहा है विषय ग्रहण करने के लिए नित्य चिकित्सा के भोजन अन्न जल को जो बोलते हैं नित्य चिकित्सा शंकराचार्य जी ने आपको उपदेश पंडक में बताया होगा शायद आपने श्लोक याद किया होगा छुर्व्यादिश चिकित्सका प्रतिदिनम भ नपियाचताम स्वादम न तो याच्यताम की वशा प्राप्त सन्तु्यता ओराशिन्क्षताम चल नैष्ठूर्यसृत्यता शीतोष्णादिषता न तो कृथाचार्यता उपदेश पंच करते है व्याधी लगे तो मैं जन्म से लेकर मरण तक भोग्लग्ना सप्त चिकित्सा क्षूर्यादिष्ट चिकित्साम रूपी ब्याधि की चिकित्सा कीजिए आप औषध कीजिए क्या औसध है कहते भिक्षा औषध हम भुजाम रूपी औषध का चिकित्सा सेम प्रतिदिन प्रतिदिन औषध देना पड़ेगा दिन में तीन चार देना पड़ेगा औषध नहीं तो आपत्ति है दूसरे व्याधि जैसा एक व्यधि ऐसे ब्यारी है सबके लिए है प्राणी मार्ग के लिए व्याधि है क्षोधारूपी ब्यारी वन्यों की बात नहीं चिकित्सा छुर्जिकित्सता प्रतिदिनम इसकी दवाई करो चिकित्सा में दवाई प्रतिकार करो प्रति अनुदिनम प्रतिदिन का एक दिन काम नहीं चलेगा का। कोई कोर्स नहीं चलने वाला है, कोई दो महीना करके ठीक हो जाए तीन महीना ऐसा कोर्स नहीं चलेगा अनुदिनम वृक्षावसर भाव वृक्षारुपत का, का सेवन करना यही है इसकी का प्रतिकार करना औसत देखना किंतु ध्यान देना औसत में कडवी और मीठी आदि के कोई क्या जीना स्वागन्न नव याचराम स्वागन्न की इच्छा नहीं करना याचना नहीं करना कि, अच्छा कि अच्छा मिले अच्छा मिले ऐसा याचना कभी नहीं करना औसत है कडवी हो चाहे जय मीठी हो तो दवाई है ऐसे ही स्वागन्दम स्वागवन स्वागम स्वागव नव याचराम विधि कसा प्रारत विधि बस प्रारत जनसार प्त संतुष्ट राम जो मिल जा उसे जाए उसे संतुष्टि करना रावत अरब जैसा मिले उसमें संतुष्टि करना औसत है स्वाद तो के लिए नहीं खाना औसत के लिए खाना है औसत में नहीं देखा दिल वसा प्राप्त या न संतुष्ट संभव कहा भी करते हैं जो तो घूमे फिरे होंगे उस घर को छोड़ के इस घर में आदमी चुपचाप बैठ गए उनको ये पता नहीं होता जो पैदल यात्रा घूमे फिरे होंगे वो लोग बोलते हैं कभी घी घना कभी मुठी भर चना कभी वही घुना संपूर्ण की भाषा है ये मैंने प्रार्थ कभी तो बाल पूरा खेल मिल गया घी घना और कभी मुठ्ठी भर चना एक मुठ्ठी चना मिले, कभी अनिक्षित स्थिति आ जाती है और कभी वो भी कभी ऐसे कुछ मिले भी ऐसे भी दिन आ जाता है इसलिए साधु को थोड़ा अकेले में घूमना भी चाहिए यानी कि टेलीफोन करके मैं आराम करके जाए आपका स्वास्थ्य लगाए क्या ढूंढना हुआ हुआ है तो कोई वहां बहुत सारे अनुभव होंगे आपको कहीं तो आपको सत्कार प्रोक मिलेगा कहीं तिरस्कार भी सुनना पड़ेगा इतना हटका चट्टा पड़ा हुआ है कम आगे भी खा सकता है फिर टीम बोझ है तो नजर ऐसे बोलने वाले भी कम नहीं है बहुत मिलेंगे सब सहन करना पड़ेगा आपको तो स्वान्नमत याच्यताम दिधिवशात प्राप्त न संतुष्यता शंकराचार्य दिया स्वान्न की नहीं लुग लुग लुग देव, देव याचना नहीं करना मैंने श्रोताओ की जारी तुम्हें लगी हुई है जीवन भर की जारी है अनुदिन प्रतिदिन इसकी आवश्यकता का मैंने क्या है भिक्ष औषधम भिक्षार भी अवसर सेवन कीजिए ध्यान देना स्वावन्नमत याचताम स्वान्न का याचना करना यात्रा स्वादुवाने की यात्रा विधि बसात आने पर तो तिरस्कार भी नहीं करना नहीं खाऊंगा ऐसा मिले जो मिले जैसा मिले जब मिले जब मिले न तो याद चता विधि बसात प्राप्त न संतुष्ट चताओं स्वादुवा में किया प्रार्थ दिवस जैसा मिले उसमें संतोष कीजिए आप शंकराचार्य जी मिलते हम लोगों के लिए उपदेश है हमारे गुरु जी हैं और कहते हैं औदासन नविपता उदासीन भाव में रहने की इच्छा करो जन कृपा से जलाम किसी के ऊपर कृपा करने की भी दृष्टि छोड़ दो और निंदा तिरस्कार करने की दृष्टि भी छोड़ दो ये दोनों फंसाने वाले हैं आपको जड़ वृद्धि जी जैसे व्यक्ति कृपा करते समय वह फस करने के लिए फंस गए देखा है जनकृपा नैश्वर्युश्री जलाम जनों में जो राह द्वेष पैदा करने वाले हैं किसी के ऊपर कृपा करेंगे प्यार हो जाएगा और नहीं नष बन जाएगा उसी चिंतन में डुबे ग्रह आप उसने कहा औदासीपेक्षताम उदासीन भाव में लेना यह रागवे से दूर हो जाए अपेक्षताम उसकी इच्छा करो आप प्राप्त करने की इच्छा करो उदासीन भाव करो औदासन्यविषदाम जन कृपा नैश्चूर्य जताम किसी जनकुप्र कृपा का भी देना और निष्ठुरता भी त्याग देना दोनों त्यागना होगा तभी आपको अपना मार्ग में चलता होगा शीतोष आदि की ये ठंडी गर्मी आदि का शांतर अवश्य प्रकृति के आप डालेंगे और बारिश को आप बारिश से डरेंगे बारिश रुकने वाली है क्या होली हो जो होना होना है अच्छा ठंडी आएगी आएगी आप चाहे कितना भी काम ये पहले से गर्मी भी ऐसे समय पर आएंगे शेतोशादी विषय भी विशेष रूप से करता हैतो शनादी का सहन करना और न तो प्रथा वाक्यम समुच्चार्य काम गड़गड़ सड़कर इधर उधर बोल के समय बर्बाद मत कर प्रथा वाक्य मत बोलता बोलो तो अच्छा बोलो भगवान का नाम लो अच्छा काम लो अच्छा, अच्छा बोलो मोन रह बोलना तो न तो प्रथा वाक्यम समुच्चार्य काम ऐसा संक्रचार चल आप लोगों ने नहीं तो इसको पढ़ना चाहिए पांच श्लोक है ज्यादा कुछ नहीं इतने अच्छे अच्छे श्लोक इसमें परे पड़े हैं एकांत सुखमाश्यता परतरे चेत समाधिगता पूर्णात्मा शु समता तारीदर्म प्रबिला शिष्यता प्रार्थस्तुर्भ्यता परमात्मा स्थिरता सब नोट प्रकार से प्रयोग करके बोलते हैं ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए एकांत सुखमाश्रता एकांत में आराम से आप रहेंगे एकांत में रहिए, जहां दो होंगे चार होंगे झगड़े से हो जाएगा ऐसा है एकांत सुखमाश्यता सुखर हो रहे एकांत में रहकर के विषय चिंतन का लग जाएगा पागल हो सकता मरने की संभावना है तो मन कहां रखना अरे परतरे चेता समाध्यता जो परतर परमात्मा है उन चित्तों को समाधान कीजिए एकाग्रता बहनी तब एकांत भेजने का फायदा होगा है तो विषय चिंतन में लग जाएगा मन तो कुछ चिंतन तो करे करेगा ही करेगा तो परमात्मा का चिंतन छोड़ोगे विषय चिंतन शुरू कर देगा और खा जाएगा चाहे वो तो पागल हो गए साधक पागल हो गए इसके कारण से एकांत एक ए सुखमाश्यता परतरे चेतक समाधिता एकांत एक में रहिए एकांतवास कीजिए और ये चित्तक जो मन है इसको परतर परमात्मा में लगा के रहिएगा चेतन समाधि दाम पूर्णात्मा सुसमीक्षता जो पूर्ण पूर्ण स्वरूप परमात्मा है उसको देखिए आप मन से देखिए से विषय नहीं है उसको देखिए मन से देखिए सुसमीक्षता सम्यक प्रकार क्षता उसको देखिए उसका चिंतन विजय नहीं जडर इतम तरबार दृश्यदम यह सारा जड़प उसके उससे बाधित संभव जैसे दृश्य का ज्ञान काल में सरकारी बाधित होते हैं वैसे आत्मा के ज्ञान काल में जड़प होगा देते रखो, बाधित प्रविलाप के कर्म संचित कर्म का नाश कर दो चिट्ठी ज्ञान के बल से संचित कर्म समाप्त हो कर आगे सही का साधन न रहे क्या संचित कर्म जितने भी कर है पूर्व किया हुआ कर्म विलाप करो किसके द्वारा चिट्ठी बला ज्ञान के बल से उसके विलाप कर दो चीटिपलाप नापुर नापिर करे श्रेष्ठता आगे आगे के कर्म के साथ जो आगामी कर्म है उसमें लिपायमान नहीं होना चिपकना नहीं कतृत्म भाव मत लाना उसमें प्रारंभ दस्तुए प्रारब्ध प्रारंभपुर भोगना ही पड़ेगा आपको जैसे लिखा होगा कि थोड़ा वो बाण के समान है ज्ञान होने से प्रारंभ चलने वाला नहीं है प्रारंभ दस्तुअय भूज्यता प्रारंभस्तु यह भूज्यता को भोग उनके समाप्त अतः पर ब्रह्मात्मास्थान पर ब्रह्म और रूप से चिंतन में दुरे ऐसा इस उपदेश है और सब खोलने का समय नहीं है जिसको पढ़ना चाहिए और साथ में कुछ न कुछ उसमें से अपने में घटाने की कोशिश भी करना चाहिए या नहीं कि सुने और निकाल दें जो पढ़ाई होती है पढ़ाई अपने लिए है न कि दूसरों के लिए हम ज्यादातर ये सोचते हैं हम अच्छे पढ़े लिखे दोनों को तो बक्का बनेंगे लोग बाबा आएंगे लोकेशन हमारे ऊपर पड़ी पड़ी जिसके लिए हम चाहते हैं ऐसा काम साधक बनना हो तो ऐसा काम न है पढ़ाई आवश्यकता है पढ़ाई की किन्तु तो अपील तुलसीदास ने कहा स्वांत सुखाय तुलसी भगवान मैं जो भगवान गांति गाथा लिखने जा रहा हूं हिंदी में पद्य बना के लिखने जा रहा हूं तो किसके लिए अपने अंतकर्म को शांति के लिए अंतकर्म सुख के लिए दूसरों को समझाने के लिए नहीं तो ऐसा होना चाहिए तो नित्य चिकित्सा के लिए जैसे कहते हैं अधिष्ठाता होता है चपोर पक्षी कहते हैं पहले जमाने में डॉक्टर आदि नहीं हो करते थे आज तो डॉक्टर से परीक्षा करा करके मंत्री बड़े बड़े मंत्री आदि भोजन करते हैं डॉक्टर रखते हैं साहब पहले जमाने में ऐसे नहीं थे तो राजा लोग घर में चकोर पक्षी को रखते थे पालते थे वो तो तो क्या होता है विषय ग्रहण आत्म राजा को भोजन ग्रहण करना है उसके लिए नित्य चिकित्सायाम नित्य चिकित्सा भोजन दुण दुण है उसको चिकित्सा करना भोजन अधा उसमें सामिध्य रखता है, है चकोर का चकोर सामिध्य महादेव चकोर जो है राजा के भोजन में प्रवृत्ति का निमित्त बनता है सामिध्य महापुर ऐसे सामिध्य महाग्रे था राजभोजना प्रवृत्ति निमित्तम तथा जैसे राजभोजना की प्रवृत्ति हो जाती है सपोर को देख करके चौकोट की गर्म में पड़ा हुआ है उसको देखकर के देख करके भोजन की प्रवृत्ति हो जाती है वो भोजन करो भी नहीं बोलेगा वो मत करो भी नहीं बोलेगा मना भी नहीं करेगा हाँ भी नहीं चुकता नहीं नहीं। पर स्थिति में है। ऐसी क्रिया हो जाती है स्वतः साधार भी उसने क्रिया होती है क्या होती है टिप्पणी कर देते हैं आपको बोले टिप्पणी नित्य चिकित्सा माने छिव्याधि प्रतिकार छिड़ व्याधि प्रतिकार भुक्ति भोजन भुक्ति माने भोजन भोजन बोलो भुक्ति बोलो एक चीज है भोजरात में किन रूप प्रत्येक तो भुक्ति बनेगा लिख करो तो भोजन बनेगा ये क्या तो होता है तो नित्य चिकित्सा क्या है क्षूर व्याधि प्रतिकार होगा क्षूरानूपी व्याधि के प्रतिकार करना हटाना हाँ। यही है नित्य चिकित्सा प्रतिदिन ये जन्मदात है जन्म से लेकर मानस सब है सबको है प्राण जात भाई ये सबके लिए है तो नृत्य चिकित्सा है क्षुण व्यादी प्रतिकारू का भुक्ति क्षण क्षेत्री का प्रतिकार करना ये ये भुक्ति का है भोजन यही ये नृत्य चिकित्सा भोजन में प्रवृत्ति निवृत्ति नियामकता प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक बनता है चकोर पक्षी प्रवृत्ति में भोजन करने में या न करने में करना आई के नहीं करना है भोजन के लिए प्रवृति निवृत्ति में बनता है चकोर पक्षी का प्रवृति निवृत्ति प्रवृत्ति अप्रवृत्ति नियामक प्रवृत्ति हो अथवा अप्रवृत्ति रूप नियाम से नियामित होने से अधिष्ठाता चकोर अधिष्ठाता माने चकोर को मानते उसने अधिष्ठाता रूप से मानते जैसे सही स माने चकोर ये माने सकोर भुक्ति समय भोजन के समय में सन्निहता राजा के पास पर आगे रख दिया था उस पिजरे जहाँ चकोर पक्षी पड़ा हुआ है पिंजरे को सविशान ना उपस्थिति नागृण निर्देय जहर मिला हुआ अन्न रहा उसको देखते हुए आपको बुद्ध आएगा आप बुद्ध देगा उपस्थिति में आप जैसा विश्व अन्य को समीशान बोले जिसमें जहर मिला हो ऐसा आप कहे उपस्थिति में आप जैसे अन्न जैसे उपस्थित होगा ऐसा सामने आएगा आपको बुद्ध देता है नेत्रो नियतों को बंद कर देता है नगर भोजन अच्छा भोजन है सभी नहीं है जितना खुला रहेगा उसका तो इतना देख करके राजा की भोजन में अथवा प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति होती है एक कहा तेरह परीक्षा इसी चपोर पक्षी के द्वारा परीक्षा करवा करके राज्यों भोजन में प्रवृत्ति राजा के भोजन में प्रवृत्ति होती है ये देखा पहले जमाने में ऐसे होता था डॉक्टर फेरने अभी डॉक्टर हो गए बहुत सारे ऐसा था आशय व्याचार से इसी अभिप्राय से व्याख्या किया है एक टीकाकार ने नित्य चिकित्सायाकोर चकोर से कहा चकोर से संयुक्त मात्रा ये टीकाकार ने कहा जो नित्य चिकित्सा पूजन उसमें सात्र से अधिष्ठाता बनता है चकोर जिस प्रकार व्याज भोजन की प्रवृत्ति या प्रवृत्ति होता है ठीक इसी प्रकार यहां भी इंद्रियों की प्रवृत्ति प्रविति में निमित्त बनता है आत्मा किस रूप से साण्डित पात्र से ताकि इच्छा से नहीं आत्मा की इच्छा से चलते ऐसा नहीं है आत्मा इच्छा करता ही थी वो तो क्यों वो तो निष्क्रिय पदार्थ है आत्मा जिस आत्मा की चर्चा यहां होना है वो निष्क्रिय है हाँ कर्मकांड युक्त का आत्मा सक्रिय है तो करता वो करता पाना होकर के काम करेगा आपके भोक्ता पाना होकर वो, वो करेगा कर्मकांड का आत्मा नहीं है ज्ञान का आत्मा है निर्विशेष आत्मा की चर्चा होनी है यहां सविशेष आत्मा की चर्चा नहीं है उपनिषदों में जो चर्चा होगी वो निर्विशेष आत्मा की उपाधि विशिष्ट आत्मा की चर्चा यहां हई ऐसा मानना है अच्छा तो आगे भाष्य में कहते हैं प्राण प्राणयोगी नाशिका भव केन ना प्राण प्रथम प्रैतियुक्त मंत्र है केलेश प्रेषित के है उसके बाद केन प्राण प्रथम प्रैतियुक्त या प्राण शर्द से क्या लेना है नाशिका में रहने वाले को प्राण मानना मैंने घ्राण और प्राण को एक करके लेना क्योंकि इंद्रियों का प्रसंग है या? आगे भी इंद्रिय आने वाले हैं मन भी इंद्रिया आया आगे भी इंद्रियों की चर्चा आने वाली सब शुरू आने वाले हैं बात इंद्रिय है तो यहां घ्राण और तारण को बने घ्राण इंद्रिय को भी लेना प्राण को भी लेना क्योंकि मुख और नाशिका से गमन निर्गमन का विषय प्राण बोलते उसको एक बोलते हैं तो का नाशिका नाशिका में होने वाले को लेना हमें घ्राण को भी लेना ये कहते हैं प्रकरण क्योंकि प्रकरण इंद्रियों का अब मुख्य प्राण शब्द से मुख्य प्राण ये तो ये नाशिका छुड़ ध्यान घ्राण इंद्रिय छोड़ जाए प्रकरण इंद्रियों का है ये कहा प्रकरण वाले टीका का कर्ण संधाना के क्या कर्म के सनिधि में आया प्राण सब आगे पीछे सब इंद्रियों की चर्चा है बीच में एक प्राण आया तो प्राण शब्द कहता है घ्राण प्राण देना घ्राणकुप देना प्राणकुप देना या प्राण जाना प्रथम क्रियाया प्राण तत्व वो प्रथम विशेषण प्राणगिर लगाया जाऊंगा केला प्राण प्रथम प्रतियोगा प्रथम विशेषण अन्य के लिए नहीं है प्राण के लिए है तो क्यों लगाया कथा इंद्रियों को प्रथमत्व क्या है प्राण में चलन क्रिया में प्राण निवृत्त कोई भी इंद्रियों को जो व्यापार करना है चलना है अपने विषयों में जाना है वो प्राण के बिना नहीं जा सकते प्राण निवृत्त है हाँ अपने विषयों को प्रकाश करने के लिए प्राण की आवश्यकता नहीं है उस तथा इंद्रिया स्वतंत्र है रूप को प्रकाश करने के लिए ये सबसे स्वतंत्र है किंतु रूप तक जाने के लिए जिस देश में रूप है, वहां तक पहुंचाने वाला कौन तो है प्राण है तो चलन क्रिया इंद्रियों की नहीं है वो तो प्राण की ये बोल रहे हैं यहां इसलिए प्रथम हो जाएगा सभी को इसी की आवश्यकता है पहले किसकी प्राण की चलन क्रिया के लिए प्रथमत्व तो विशेषण तो जो दिया प्राण के प्राण प्रथम प्रैक्स भाष्य के एक एक शब्द है यदि आपको तो मंत्र का याद होगा तो भाष्य लगे तो भाष्य लगने वाला ध्यान दे रहा है इसलिए मंत्र पहले याद होना चाहिए अगर मंत्र याद न हो तो भाष्य में कुछ पता नहीं लगेगा तो भाष्य का तो मंत्र के आधार पर चलते हैं हम अपने मनमाना चलने जाएंगे बिना मंत्र का संबंध मंत्र को याद करें तभी ये भाष्य की तंक्ति लगेगी अच्छा तो क्रियाया प्रथम चलनक्रिया प्राणनिवृत्तवात्तकोश चलन क्रिया एक प्रण घाण एक यहाँ पर प्राणशब्दक घ्राणव प्राण दोन एक मिलाकर के कहा कहा कि ये प्रथम प्रथम आइक श्रोत विषय भाषण कालानाण प्रवृत्ति इंद्रियों की जो प्रवृत्ति होती है स्वतः प्रवृत्ति किसने है विष्णु अपने विषयों को प्रकाश करना तो उनका अपना काम है किंतु चलन क्रिया उनको विषय देश तक तो पहुंचाने का काम प्राण करता है चलन क्रिया उनकी नहीं है प्राण से उधार देना पड़ता है उनको कहीं जाना हो तो उधार बोलना पड़ेगा प्राण को बोलना पड़ेगा भाई मदद करो इंद्रियों को स्थिति स्वतः जान नहीं सकते एक स्वतः स्वतः का अशा करते हैं प्राणेक्षित इतिहास प्राण के उपकार की अपेक, अपेक्षा किए बिना शोता जाने सत्य विषय नहीं किया इसलिए प्रथमतः तो हो जाएगा चलन क्रिया में प्रथमतः तो है प्राण है यह भाष्य कहा अच्छा आगे। चली क्रिया को तो प्राण से ही है जो चलन क्रिया है वो वो तो प्राण का ही आदि में भी जो दिखाई पड़ा है मन जाता है मन जाता है तो वो चलन क्रिया प्राण का है सोचना मन का है उसका अपना विषय सोचना तो तक पहुंचाने का काम प्राण का है। है क्रिया तो चलिक्रिया में चलन क्रिया वह तो प्राणस्य प्राण का ही वो। इंद्रियों में नहीं है no. no. चलन क्रिया मन आदि मन आदि सभी में मन है चक्ष सभी इंद्रियों में ये कहा तस्मात प्राथम्य प्राणस् इसलिए प्राण प्राथम्य है इसलिए केवल प्राण प्रथम प्रवृति ऐसा अगे प्रईति प्रायति गैति जाता है आ, आ, ये प्राण विश्व किसके सानिध्य से जाता है कहना है युक्त है प्रयुक्त किसके द्वारा प्रेरित हुआ लेना किसके सानिध्य से प्रेरित हुआ या यह प्रयुक्त है, तो है और कैेश कहा होगा तीसरे नंबर पर। बाचो मैं बदल बोलना किम नितम प्राणी नाम जो मनुष्य भी बोलते हैं उसका निमित्त क्या है तुम्हें तो वाणी भी, भी जड़ है सोता वो बोलने के सामर्थ्य कहां से मिला उसको बोलने की जो शक्ति है वो कहां से मिला कहते हैं आत्मा से मिला आत्मा के सामने निर्ध्य में बोल पाती है आत्मा के सामने निर्ध्य हो तो उसने कर पाती ठीक है बातों बड़े वर्णन बोलना किमन निवित्तम प्राणी नाम प्राणियों के बोलना क्या निमित्त है उसका निमित्त क्या है वो सभी जड़ है जड़ में क्रिया हो रही है बान में कोल्ला क्रिया हो रही है ऐसी स्थिति है और चक्षु चक्षु स्त्रोत्र चक्षत्री ऐसा है मंत्र में तो दो इंद्रिया और ले लीजिए चक्षु और स्त्रोत्र दो मैंने उपलक्ष्य है सारी इंद्रियों की प्रवृत्ति में अधिष्ठाता कौन है किसके सामने इंद्रियों की प्रवृति होती है ऐसा पूछना चाह रहे हैं मैंने विशेष रूप से चेतन के निर्धारण करने का विचार है सामान्य चेतन तो सभी जानते ही है क्योंकि जो जड़ में क्रिया होती है वो चेतन में आश्रित हुए बिना नहीं होती कहाँ देखा गाड़ी आरोप देखा है तो ये भी महाराजी भी जल पदार्थ है तो कई कोई तो चेतन में आश्रित है सामान्य एक चेतन है करके पता लगता है किंतु उसका स्वरूप कैसा है क्या है वो काला गोरा कैसा है लंबा चौड़ा कैसा है वो चेतन विशेष जिज्ञासा से यह प्रश्न होता है ये काम है तो चक्षु स्त्रोत्र पूर्ण प्रयोगता चक्षु और स्त्रोत्र का कौन सा देवता है प्रयोगता प्रयोगता उन्हें प्रेरणा देने वाला कौन देवता है ऐसा जो कि जिनको प्रेरणा देता और विश्व में जाने के लिए तक्ष को अधिको कहा करी नाम अधिष्ठाता चेतनबान चेतनादान यह सीम विशेष इत्या करारी तो, करणा नाम इंद्रियों का करा माना इंद्रिया इंद्रियो का जो तो अधिष्ठाता है जिसमें आश्रित तो होकर ये काम कर पाते हैं चेतना वाला चेतना धर्म वाला चेतना चेतन चेतना धर्म है तो चेतनावान मान चेतना जैसे धनवान होता है ना धनवादी को धनवान बोलते हैं चेतनावान यह जो ऐसा जो कोई है वह सार कौन किम विशेषणा क्या विशेषण वाला है उसका विशेषण क्या है उसका ये प्रश्न है तीन नंबर की टिप्पणी किम विशेषण मानी विशेषण मानी व्यावत तो वो धर्म स्वश कह से कहा इत यह है मानी ये विशेषण वाला होता है ब्यालता अब सजातीय विजातीय सबसे तक करने वाले को तो विशेषण बोलते हैं जैसे नीलोत्पलन बोलते हैं नील विशेषण है किसका उत्पलता कमल का विशेषण नील कमल बोलते हैं नील विशेषण है वो उसके सजातीय को उन्हें रक्त उत्पाला रक्त कमल होता है सफेद कमल होता है उनसे व्यावृति कराएगा नील विशेषण उसको और विजातीय होते हैं नील और भी होते हैं संसार को बहुत वस्तु है तो उसे भी व्यावृत्ति है। केवल उसी को बता देगा जब नीलोत्पल का उत्पल में विशेषण नील लग जाएगा तो और चीज में आपके दृष्टि नहीं जाए। ना जाएगी न बी जाती है न तो ऐसे यहाँ भी विशेषण क्या है उसका यही है कि विशेषण कार्य करते हैं टिप्पणी ने कहा किम विशेषाह विशेषाम व्यावर्तको धर्म जो व्यावर्तक धर्म है अपने विशेष को अन्य से पृथक कर दे अलग करे उसको कहते हैं विशेषण अपने जो विशेष्य होगा अन्य सभी से सजातीय और विजातीय सभी से अलग करे उसको कहेंगे विशेषण यही है विशेषण को तो धर्म व्यावृत्ति करने वाला धर्म को कहते हैं विशेषण यही विशेषण समझा था सोलह से टाइम इसका कौन धर्म वो विशेषण क्या विशेषण यही जो आत्मा है चेतन इसके विशेषण कैसा है क्या स्वरूप है उसका है। ये प्रधान यही आप पूछना चाह रहे हैं स्मृति के द्वारा विशेषण क्या था अब इसका जो तो विश्लेषण होगा वो आगे बताना चाहेंगे अगले मंत्र का द्वितीय मंत्र में स्त्री उत्तर देगी आचार्य रूप में किस रूप में आचार्य रूप में कहेंगी अरे दादा वो स्रोत्र का श्रोत है मन का मन है पानी का पानी है प्राण का प्राण है ये क्या? चक्ष का भी चक्षु है अरे कान का भी कान है वो आख का है अगले तो तंत्र एक ही कान एक ही आंख आपको पता लग रहा होगा केन्द्र पंचायत धन्यवाद दो काम हो जाते हैं दो आग हो जाते हैं कान का भी काम है वो इत्यादि शब्द से बोला जाएगा क्योंकि प्रत्यक्ष ऐसे दिखाने के बस तो है भी है करके ला करके पकड़ा दिया जाए संभव नहीं है लक्षणावृत्ति से समझना है इधर व्यावृत्ति रूप से समझना है और कोई गति नहीं है शिव शिवगा में आता है अतक व्यावृत्ति आय सखी कमा दो श्रुति भी आपको अतत व्यावृत्ति के द्वारा ही बताती होगी आश्चर्य होकर बोलती है भगवान पुष्पदंत आचार्य ऐसा बोल हैं अतत व्यावृत्तिया अतत व्यावृत्ति तद भिन्न की व्यावृत्ति ये नहीं ये नहीं ये नहीं निश्चित अभिधन पे स्मृति भी श्रुति भी आश्चर्य होकर के बोलती है ऐसे आप हैं करके बोलती है आपके बारे में ऐसा है तो शिविर तो लगभग सभी याद होगा ही जहां तक मैं समझता हूं याद होगा जानते हैं स्कृत ऐसा तो अभी पाठ को यहीं रखते हैं आज ओम ओमा जंग शत्रु सोम हो सर्वाय सर्वं ब्रह्मोपन श महं ब्रह्मदाया महमा ब्रह्मदा करो धन उपनिषत्धर्मा स्थे हे मई सन्त ओम शाति शांति शांति शंकर शंकरचार्य सूत्रभाष्यतौ मंदव मूर्तिद विभाव्याय दक्षिण ओं शाम